जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी ईदगाह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज ईद आई है कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है वृक्षों पर अजीब हरियाली है खेतों में अजीब रौनक है आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है गांव में कितनी हलचल है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं किसी के कुर्ते में बटन नहीं है पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए हैं उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता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 और खुश होकर फिर रख लेते हैं महमूद गिनता है एक दो दस बारह उसके पास बारह पैसे हैं मोहसिन के पास एक दो तीन आठ नौ पंद्रह पैसे हैं इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे खिलौने मिठाइयां बिगुल गेंद और जाने क्या क्या और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद वो चार पांच साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गतवर्ष हैजे की भेंट हो गया और मा जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई किसी को क्या पता क्या बीमारी है कहती तो कौन सुनने वाला था दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे अम्मी अम्मीजान अल्लाहमिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं इसलिए हामिद प्रसन्न है आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है हामिद के पाओ में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वो प्रसन्न है जब उसके अब्बाजान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा तब देखेगा मोहसिन नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे अब आगे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को इस घर में उसका काम नहीं लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल ना डरना अमीना का दिल कचोट रहा है गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है उसे कैसे अकेले मेले जाने दे उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो नहीं अमीना उसे यौ न जाने देगी नन्ही सी जान तीन कोष चलेगा कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है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 लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो पैसे का दूध तो चाहिए ही अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं तीन पैसे हामिद की जेब में पांच अमीना के बटवे में यही तो बिसात है और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे धोबन और नायन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए साल भर का त्योहार है जिंदगी खैरियत से रहे उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है बच्चे को खुदा सलामत रखे ये दिन भी कट जाएंगे गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते फिर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 बड़े बड़े आदमी खेलते हैं मूंछों दाढ़ी वाले और मैमे भी खेलती हैं सच हमारी अम्मा को ये दे दो क्या नाम है बैट तो उसे पकड़ ही न सके घुमाते ही लुढ़क जाएं महमूद ने कहा हमारी अम्मी जहान का तो हाथ कापने लगे अल्लाह कसम मोहसिन बोला चलो मनो आटा पीस डालती है जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ काँपने लगेंगे सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं पांच घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं उछल कूद तो नहीं सकती मोहसिन हां उछल कूद तो नहीं सकती लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका सच आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई आज खूब सजी हुई थी इतनी मिठाइयां कौन खाता है देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी सुना है रात को जिन्ना आकर खरीद ले जाते हैं अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है बिल्कुल ऐसे ही रुपए हामिद को यकीन ना आया ऐसे रुपये जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चले जाए लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब आप हैं किस फेर में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए अभी यहीं बैठे हैं पांच मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोहसिन एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए हामिद लोगों ने कैसे खुश करते होंगे कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लू बोहसेन अब ये तो मैं नहीं जानता लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं कोई चीज चोरी जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था तीन दिन हैरान हुए कहीं ना मिला तब झक मारकर चौधरी के पास गए चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है आगे चले ये पुलिस लाइन है यही सब कॉन्स्टेबल कवायद करते हैं रेटन फाय फो रात को बेचारी घूम घूम कर पहरा देते हैं नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया ये कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत ये चोरी कराते हैं शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते हैं तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं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 मोहसेन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं लेकिन अल्लाह है इन्हें सजा भी खूब देता है हराम का माल हराम में जाता है थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई सारी ले पूजी जल गई एक बर्तन तक ना बचा कई दिन पेड़ के नीचे सोए अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिर न जाने कहां से एक कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए हामिद एक सौ तो पचास से ज्यादा होते हैं कहा पचास कहां एक सौ पचास एक थैली भर होता है सौ तो दो थैलियों में ना आए अब बस्ती घनी होने लगी ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए कोई इक्के तांगे पर सवार कोई मोटर पर सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग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 नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं आगे जगह नहीं है यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं इन ग्रामीणों ने भी वज्व किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुंदर संचालन है कितनी सुंदर व्यवस्था लाखों सिर एक साथ सिजते में झुक जाते हैं फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहा कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानु भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है नमाज खत्म हो गई है लोग आपस में गले मिल रहे हैं तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है ये देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चढ़ जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए ये चरखी है लकड़ी के हाथ ही घोड़े ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो महमूद और मोहसिन और नूरे और में इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं हाँ मैं दूर खड़ा है तीन ही पैसे तो उसके पास हैं अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता सब चरखियों से उतरते हैं अब खिलौने लेंगे उधर दुकानों की कतार लगी हुई है तरह तरह के खिलौने हैं सिपाही और गुजरिया राजा और वकील भिश्ती और धोबेन और साधु वाह कितने सुंदर खिलौने हैं अब बोला ही चाहते हैं महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है मोहसिन को भिश्ती पसंद आया कमर झुकी हुई है ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है कितना प्रसन्न है शायद कोई गीत गा रहा है बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है नूरे को वकील से प्रेम है कैसी विद्युता है उसके मुख पर काला चोगा नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए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 महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी हामिद खिलौनों की निंदा करता है मिट्टी ही के तो हैं गिरे तो चकनाचूर हो जाएं लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते विशेषकर जब अभी नया शौक है हामिद ललचाता रह जाता है खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं किसी ने रेवड़ियां ली हैं किसी ने गुलाब जामुन किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं हामिद बिरादरी से पृथक है अभागे के पास तीन पैसे हैं क्यों नहीं कुछ लेकर खाता ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा कितनी खुशबूदार है हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है मोहसिन इतना उदार नहीं है लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है हामिद हाथ फैलाता है मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है महमूद नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं हामिद खिसिया जाता है मोहसिन अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद अल्लाह कसम ले जा हामिद रखे रहो क्या मेरे पास पैसे नहीं है सम्मी तीन ही पैसे तो हैं तीन पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद मोहसिन बदमाश है हामिद मिठाई कौन बड़ी नमत है किताब में इसकी कितनी बुराईयां लिखी हैं मोहसिन लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले अपने पैसे क्यों नहीं निकालते महमूद हम समझते हैं इसकी चाला की जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है कुछ गिलट और नकली गहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण ना था वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है कई चिमटे रखे हुए थे उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है तभी रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी घर में एक काम की चीज हो जाएगी खिलौने से क्या फायदा व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं जरा देर ही तो खुशी होती है फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे चिमटा कितने काम की चीज है रोट या तवे से उतार लो चूल्हे में सैक लो कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो अम्मा बेचारी को कहां फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहां मिलते हैं रोज हाथ चला लेती हैं हामिद के साथी आगे बढ़ गए सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं देखो सब कितने लालची हैं इतनी मिठाइयाँ ली मुझे किसी ने एक भी न दी उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो मेरा ये काम करो अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूँगा खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी आप ही जबान चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं मेरी जबान क्यों खराब हो अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है हजारों दुआएं देंगी फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयां? मैं नहीं खेलता खिलौने किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे अम्मी भी आएंगी ही फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे एक एक को टोकरियां खिलौने दू और दिखा दू कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे सबके सब खूब सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है हंसे मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देख कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी बिकाऊ है कि नहीं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 हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले इससे क्या करेगा हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है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 हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति एक ओर मिट्टी है दूसरी ओर लोहा जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वो अजय है घातक है अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भीष्ती के छक्के छूट जाए मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें वकील साहब की नानी मर जाए चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए मगर ये चिमटा ये बहादुर ये रुस्त में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा मोहसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई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 मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा लेकिन यह बात न हुई हामिद ने तुरंत जवाब दिया आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब तुम्हारे ये वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे आग में कूदना वो काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है महमूद ने एक जोर लगाया वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे तुम्हारा चिमटा तो बावरची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया कितने ठिकाने की बात कही है पट्टी ने चिमटा बावरची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की मेरा चिमटा बावरची खाने में नहीं रहेगा वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा बात कुछ बनी नहीं खासी गाली गलौच थी लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौ को काट गया हो कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है हामिद मैदान मार लिया उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है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 जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए कितने खूबसूरत खिलौने हैं हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुंचे मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है अब बोले अब बोले लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा महमूद दुआ के लिए फिरते हो उल्टे मार ना पड़े अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने मिले हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी अब तो चिमटा रुश्ता में हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह रास्ते में महमूद को भूख लगी उसके बाप ने केले खाने को दिए महमूद ने केवल हामिद को साछ बनाया उसके अन्य मित्र मुंह रह गए ये उस चिमटे का प्रसाद था 11 बजे एक गांव में हलचल मच गई मेले वाले आ गए मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जोच ली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धारे इस पर भाई बहन में मारपीट हुई दोनों खूब रोए उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा दीवार में खूटियां गाड़ी गई उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं क्या यह मामूली पंखा भी ना हो कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई अब रहा महमूद का सिपाही उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वो पालकी पर चलेगा एक टोकरी आई उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छौने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए महमूद को ठोकर लग जाती है टोकरी उसके हाथ से छूट गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है केवल गूलर का दूध चाहिए गूलर का दूध आता है टांग जवाब दे देती है शल्यक्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है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 सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर कर वो चौंकी ये चिमटा कहां था मैंने मोल लिया है क्या पैसे का तीन पैसे दिए अमीना ने छाती पीट ली ये कैसा भी लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया लाया क्या चिमटा सारे महले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया बुढिया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है यह मूक स्नेह था खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग कितना सद्भाव और कितना विवेक है दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा इतना जब्त इससे हुआ कैसे वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया और अब एक विचित्र बात हुई हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई वो रोने लगी दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती थी हामिद इसका रहस्य क्या समझता अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी ईदगाह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में